देवी भागवत छठा लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र इस प्रकार का राजा हरिवर्मा पूर्वक उस पुत्र को लेकर नगर के लिए प्रस्थित हुए अभी राजा नगर के निकट पहुंचे ही थे कि यह समाचार पाकर उनका मंत्रिमंडल और प्रजा वर्ग अगवाने के लिए तैयार हो गया पुरोहित को साथ लेकर भेंट की सामग्री लिए तथा सूत बंदीजन और गायकों के साथ सब उनके सामने अगवानी के लिए पहुंचे नगर में पहुंचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सबकी ओर दृष्टि दौड़ा कर प्राय सबको आश्वासित किया नागरिक सम्यक प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया तब मार्ग में उनके ऊपर चारों ओर से खीलों और फूलों की वर्षा होने लगी के के द्वारा जो सम्मानित होकर दे नरेश के साथ अपने समृद्धशाली महल में गए हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथों में लेकर उन्होंने रानी को सौंप दिया उस सद्य प्रसूद पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से पूछा महाराज कामदेव के समान सुंदर यह सुजनमा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है कांत आप शीघ्र बताने की कृपा करें कि आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है इसको देखकर अब मेरा मन अपने वश में नहीं रहा तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा प्रिय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है लोलाक्षी इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है भगवान विष्णु के अंश से इसका प्रागट्य हुआ है रानी उस बालक को लेकर आनंद में निमग्न हो गई राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया याचकों को प्रचुर दान दिया बहुत से बाजे बजे और गीत गाए गए जो उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे विष्णु के सदृश गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ अपितृ ऋण से मुक्त होकर वे आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने लगे इस प्रकार अखिल देवाधिदेव भगवान नारायण की कृपा से सर्वगुण संपन्न पुत्र पाकर इंद्रतुल्य पराक्रमी महाराज हरिवर्मा अपने भवन में भार्या के साथ आनंद का अनुभव करने लगे उनके यहाँ भांति भांति की सभी सुख सामग्रियां प्रस्तुत रहती थीं।